भजन जोगी का चोला मेरे पास तो बस केवल जोगी का चोला है निकलेगा प्रभु नाम जब भी इसको खोला है चाहिए नन्देव ऐसा मैंने कब बोला है बोलने से पहले एक-एक शब्द को तोला है मेरे पास धन अपार करता मेरा बुरा पाल मेरा धन कहलाए संतोष कभी नहीं करता अफसोस मेरा हाल यहां कल वहां बेरा है प्रभु के भक्तों ने मुझको घेरा है नहीं चाहिए मुझको माया माया मन भलमाए प्रभु के चरणों में ला लगि रहे बस यही सतपुरुष को भाए सबको देता संदेश रहूं बेजिया जाओ विदेश चलो मन सत्ता की खाती और बात सब पीछे आती प्रभु ने दीह धरा सिद्धांत है बड़ा खरा планиय को ना बताओ देखनेनीयती जगहो